चंदोग्य उपनिषद की 27वीं कक्षा पिछली कक्षा में हमने चंदोज्य उपनिषद का चौथा प्रपाठक पूरा किया था को लेकर के वहां समझाया गया और उसको हमारे जीवन के साथ घटाते हुए भी मन और वाणी ये ऋत्विक के तरह से देखते हुए और मन को मनन के लिए हमें समय अवश्य देना चाहिए और जिस समय बोल रहे हों जिस समय अन्य इंद्रियां काम कर रही हूं उसमें मन का दखल नहीं होना चाहिए किस रूप में कि उस समय वो अपने मनन को छोड़ करके ये कार्य करने लग जाए मनन का कार्य ब्रह्मा का कार्य अलग चलते रहना चाहिए यदि ब्रह्मा अन्य ऋत्विकों के कार्य करने लग जाएगा उस तरफ झुक जाएगा तो फिर दोष आएंगे एक ही तरफ पहिया चलने लगेगा मन का मनन कार्य विवेचन की दृष्टि से उचित अनुचित की दृष्टि से कहां त्रुटि होती है उसको देखना यह ब्रह्मा का काम है ब्रह्मा जब बोलने लग जाता है अन्य ऋत्विक जैसे बोलते हैं होता आधी ऐसे ब्रह्मा भी बोलने लगता है तो रथ एक पहिये पे आ जाता है एक तरफा हो जाता है तो ये हमारे जीवन में कुछ इस तरह से हो सकता है कि जब इंद्रिया वाणी जो है इंद्रिया ऋत्विक जो बोलते हैं क्रियाएं करते हैं हमारे और ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियां ये जब संसार के संपर्क में आती हैं तब मन भी यदि इनके अनुरूप हो जाता है इन इंद्रियों के अनुरूप हो जाता है तो गाड़ी एक तरफ चलने लगती है एक पहिए पे चलने लगती है और वो क्षीणता को प्राप्त होती है जैसे ब्रह्मा ऋत्विकों के बोल के अनुसार खुद भी बोलने लग जाता है यानी उनके अनुरूप हो जाता है ब्रह्मा को अन्य ऋत्विकों के अनुरूप नहीं होना है उसको अपनी स्थिति बनाए रखनी है मनन की वो भी इन्हीं की तरह बोलने लगेगा तो हानि होती है इसी प्रकार से इस संसार में जीते हुए इंद्रियों से संसार के विषयों के संपर्क में आते हुए कर्म करते हुए जब मन भी इन इंद्रियों के अनुरूप हो जाता है जहां इंद्रिया जहां इंद्रियों को अच्छा लगता है उसी तरफ मन भी लगा हुआ रहता है तो ये ऐसे हो गया जैसे कि ब्रह्मा अन्य ऋत्विकों के साथ में खुद भी बोलने लग गया मन भी इन इंद्रियों के साथ साथ चला गया तो गाड़ी एक तरफ आ जाएगी अब उन्नति नहीं होगी अब पापियान हो अब नीचे क्षय को प्राप्त होगा और यदि ब्रह्मा अपना काम कर रहा है अन्य ऋत्विक भी अपना काम कर रहे हैं उसका निषेध नहीं कर रहे हैं ऋत्विकों को बोलना ही है इंद्रियों को अपना कार्य करना ही है जानना सुनना समझना वस्तुओं का उपयोग करना ये सब इंद्रियों को करना ही है उसके बिना भी, भी जीवन नहीं चल सकता है लेकिन ब्रह्मा का कार्य मन का कार्य मनन अंदर चलता रहे और जहां जहां त्रुटि है उसको वो ठीक करता रहे ब्रह्मा की तरह मन मनन करता रहे वो इंद्रियों के अनुरूप ना हो जाए इंद्रियां जैसे विषयासक्त होती हैं विषयों में सुख देखती हैं ऐसे ही मन भी ना हो जाए इन चीजों का संपर्क होते हुए सेवन होते हुए उपयोग करते हुए भी मन चुप बैठा रहे इंद्रियों के अनुरूप नहीं चला जाए तो गाड़ी अब दोनों पहियो पर चलेगी ठीक तरह चलेगी वो यज्ञ होगा और ये जो हमेशा ऊपर बढ़ाने के लिए होता है अच्छा करने के लिए होता है वो श्रेष्ठतम है अच्छाई के लिए है तो कुछ परोक्ष रूप से यह संकेत हमारे को दिया गया उपदेश दिया गया कि संसार को भोगते हुए यानी उसका उपयोग लेते हुए अंदर से एक विवेक और वैराग्य की स्थिति बनाए रखें, मन नियंत्रित रूप से रहे और पूरी देखभाल करता रहे कि इंद्रिया कैसे विषयों की तरफ जा रही है कब आकर्षित हो रही है कहां त्रुटि हो रही है कब इनको ठीक करना है ये अंदर ब्रह्मा का कार्य चलता रहे तो तो दोनों अपना अपना काम कर रहे और केवल ब्रह्मा हो और बाहर के अन्य ऋत्विक बोलने वाले ना हो अन्य इंद्रियां ना हो मन मन हो तो भी बात नहीं बनती काम नहीं चल सकता है जीवन का हमारा तो आवश्यकता तो दोनों की है लेकिन ब्रह्मा मौन रहे ज्ञानपूर्वक रहे वो सम्मिलित ना हो जाए इंद्रियों के साथ कुछ इस तरह का हम तात्पर्य संकेत उपदेश उससे ले सकते हैं मोटे तौर पे यज्ञ को लेते हुए उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया और यज्ञ जो है वो उदत प्रवण ही होता है ऊपर की ओर जाने वाला ही होता है यज्ञ जो कहता ये कहेंगे ही उसी को जिससे ऊपर उन्नति होती है क्योंकि जब हम परोपकार करते हैं तो हमारी उन्नति होती है अच्छा करते हैं कुछ कार्य उन्नति होती है लेकिन ये कार्य करते हुए भी यज्ञ करते हुए भी ये जो प्रसंग था वो यज्ञ के अंतर्गत का ही लेकर के कहा जा रहा है अधर्म कार्यो के लिए नहीं अधर्म कार्यो में तो ठीक है वहां तो गड़बड़ होगी ही यज्ञ करते हुए उचित कार्य करते हुए भी ब्रह्मा को तो चुप बैठना पड़ता है जब हम परोपकार का कार्य करें तब भी इन्द्रियों के अनुसार न चलने लग जाए मन भी इंद्रियों के अनुरूप न चलने लग जाए तो वो परोपकार का काम करते हुए भी हम पतन को प्राप्त होंगे यदि वैसा ही होता रहा तो ऊपर से यज्ञ का कार्य दिखाई देगा लेकिन ब्रह्मा अन्य ऋतुओं का कार्य करने लग गया एक हो गया मामला ऐसे ही परोपकार करते हुए कुछ भी परोपकार हो धन का दान है अन्न का दान है सेवा है विद्या का दान है सुधार है जो कुछ भी परोपकार का कार्य करेंगे प्रचार है लेखन है उसको करते हुए यदि मन भी इंद्रियों के अनुरूप होकर के ही चलने लग गया तो इन अच्छे कार्यों को करते हुए भी वो ऐशणाओं में ही पड़ा रहेगा उन्हीं विषयों में आसक्त रहेगा उन्हीं विषयों का सेवन करेगा उन्हीं पुत्रेषणा वित्तेष्णा लोकेष्णा में वो चलता रहेगा वो तो परोपकार करते हुए भी चूंकि इन ऐषणाओं से युक्त हो जाएगा मन चुप नहीं रहेगा तो उसका पता नहीं होगा ये परोपकार कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कोई बहुत अच्छा काम नहीं है कर्माशय की दृष्टि से अच्छा है कि हमने पुण्य किए हैं और उसका फल हमें अच्छा मिलेगा वहां तक ठीक है उतने अंश में पाप कर्मों से अच्छा है और ये करना भी होता है लेकिन चूंकि मन इंद्रियों के साथ में ब्रह्मा भी अन्य ऋतुकों के साथ उतर के आ गया उनकी तरह बोलने लग गया उनकी भाषा बोलने लग गए उनके अनुरूप बन गया तो मन पे तो बुरे संस्कार डाल लिए ऐशनाओं के संस्कार तो जो के तो ही पड़ गए भले ही पुण्य कमा लिया हो ऐशनाएं तो जो की तो रही और बढ़ गई बल्कि इस दृष्टि से परोपकार का कार्य भी ढंग से यदि नहीं किया जाता है तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से पतन का कारण बनता है इसलिए बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति जो साधना में रहते हैं जो इस बात को समझते हैं कि भाई संस्कार हैं और इनको मुझे नियंत्रित करना है पाप पुण्य धर्म अधर्म से ऊपर उठ के संस्कारों पे अधिक सोचते हैं तो ऐसे पुण्य कार्यों को भी नहीं करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि मेरे इससे संस्कार बिगड़ रहे हैं अपने को बचा के रखते हैं उनके पास में विकल्प क्या है या तो पुण्य करे या पुण्य ना करे पाप तो खैर करना ही नहीं है और पुण्य करे या ना करे ये एक विकल्प उनके सामने आएगा तो धार्मिक व्यक्ति तो पुण्य करेगा ही आगे सुख मिलेगा लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के पास में क्या विकल्प है वो देख रहा है कि मैं पुण्य करूंगा तो मेरे संस्कार और पड़ेंगे रागद्वेश के और एक है कि पुण्य ना करूं तो रागद्वेश के संस्कार नहीं पड़ेंगे लेकिन उसमें पुण्य भी नहीं बनेगा कर्माशय भी नहीं बनेगा ये दो बातें हो रही हैं पहला वाला भले ही संस्कार जो भी पढ़े कोई बात नहीं पुण्य तो हो रहा है कर्माशय तो बन रहा है यह सोच करके कार्य को कर लेगा तो एक तरफ पुण्य बन रहा है लेकिन संस्कार की दृष्टि से हानि हो रही है दूसरी तरफ पुण्य नहीं बन रहा है लेकिन संस्कार वाली हानि नहीं हो रही है एक तरफ पुण्य बन रहा है पुण्य का लाभ हो रहा है लेकिन संस्कार की हानि हो रही है क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है ऐषनाओं से ग्रस्त हो रहा है परोपकार के कार्य में भी एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ है कि पुण्य नहीं बन रहा है लेकिन पाप भी नहीं हो रहा है क्योंकि गलत कार्य तो कर नहीं रहा है वो पुण्य नहीं बन रहा है लेकिन साथ में लाभ क्या है उधर जो कुसंस्कार पढ़ रहे थे ऐशनाओं के वो संस्कार नहीं पड़ रहे इसमें तो एक पक्ष में एक लाभ दिख रहा था और हानि अधिक दिख रही थी उसने कहा कि यह इस लाभ को लेने के लिए यदि इतनी हानि हो रही है तो मैं इस लाभ को ही नहीं लूंगा अब पुण्य ही नहीं करूंगा कोई बात नहीं कम से कम हानि तो नहीं होगी अधिक हानि तो नहीं होगी उसको अधिक हानि दिखती है यह आध्यात्मिक व्यक्ति की बात होगी तो इसलिए अन्य ऋत्विक जब बोल रहे हों अन्य इंद्रिया वाणी कर्मेन्द्रियां ज्ञान इंद्रिया सब इंद्रियों का हमारा प्रतीक के रूप में हो गया वो जब बोल रहे हों विषयों से संपर्क तो हो उपयोग कर रहे हों संपर्क में हो तो ब्रह्मा को मौन ही रहना होता अपने विवेक में उनके अनुसार नहीं बोलना है तब तो दोनों पहियों पे गाड़ी चल रही है संतुलित चल रहा है नहीं तो एक तरफ आई जाएगी जो संसार में भौतिकवादी व्यक्ति हैं जिनको हम सांसारिक व्यक्ति कह देते हैं वो एक ही पहिये पे तो चल रहा है केवल एक पहिये पे चल रहे हैं और इनको छोड़ भी नहीं सकते उपयोग तो खाना पीना कुछ तो ये करना ही होता है उसको छोड़ देंगे तो भी एक पहिये पे आ जाएगी दोनों पहिये चलने चाहिए उपयोग होता रहे और मन उनके अनुरूप ना हो जाए इंद्रियां मन के अनुरूप हो जाती हैं कभी वो प्रत्याहार के रूप में योग दर्शन में का है चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार और इंद्रिया मन के अनुरूप हो जाती है वो प्रत्याहार है लेकिन मन इंद्रियों के अनुरूप हो जाए तो गाड़ी एक पहिये पे आ गई एक रास्ते पे आ गई उससे क्षीण होगा तो भले ही यज्ञ दिख रहा हो कि हम यज्ञ कर रहे हैं परोपकार का काम कर रहे हैं लेकिन ये हमारे को क्षीण करने वाला काम है आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा उपदेश है कथा तो खैर जैसी भी है लेकिन संकेत के रूप में हमें ये परोक्ष रूप से इन्होंने कुछ हमारे को बातें कही है जीवन आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए तो ये चौथे परपाठक को पीछे देखा था आगे देखते हैं पांचवा पंचम प्रपाठक उसका पहला खंड यह एक कथा आई है और उस कथा के माध्यम से भी काल्पनिक कथा है वैसे समझाने के लिए होती हैं और प्रतीकात्मक है ये कथा और भी जगह आती रहती है कई जगह बोली भी जाती है बृहदारण्य में भी आएगी आगे और प्रश्नोपनिषद में भी पीछे आई है आती रहती है इस तरह की चर्चा जिसमें इंद्रियों की आपस में एक लड़ाई हो जाती है कि कौन बड़ा है तो देखिए पहले तो इनका वर्णन किया ये हैं कौन कौन तो पहले प्रभात में बोलते हैं ओम यो हवाई ज्येष्ठम व श्रेष्ठम वेद यो हवाई च श्रेष्ठम च वेद जो श्रेष्ठ को और ज्येष्ठ को जानता है श्रेष्ठ और जेष्ठ कौन है ये नहीं बोला है अभी श्रेष्ठ और जेष्ठ श्रेष्ठ का मतलब होता है जो अच्छा होता है गुणों में अच्छा होता है सबसे अच्छा होता है और जेष्ठ कहते हैं आयु में जो बड़ा होता है अवस्था की दृष्टि से काल की दृष्टि से जो बड़ा होता है पुराना होता है उसको बोलते हैं ज्येष्ठ एक दृष्टि से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दोनों समानार्थक भी होते हैं गुणों की दृष्टि से भी बोलते हैं तब भी ज्येष्ठ होता है इस व्याकरण के अंदर जैसे आता है कि प्रशस् से जय च अब जो जय किया है ये इससे जो ज्येष्ठ बनता है वो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बिल्कुल एक ही अर्थ वाले हैं लेकिन आगे वृद्ध से च वृद्ध शब्द को जब जय आदेश हो जाता है तो ज्येष्ठ बनता है यहां जो ये ज्येष्ठ शब्द है ये वृद्धस्य वाला है आयु की दृष्टि से नहीं तो ये बिल्कुल समानार्थक हो जाते हैं ज्येष्ठम च्रेष्ठमच किसी प्रसंग में जो अर्थ श्रेष्ठ का है वही जेष्ठ का है गुणों की दृष्टि से लेकिन अलग अलग अगर हो तो कहीं जेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ ले सकते हैं और कहीं जेष्ठ का मतलब आयु की दृष्टि से अकेले भी होता है ये मेरे जेष्ठ भ्राता है इत्यादि जब हम बोलते हैं बड़े आयु में बड़े हैं लेकिन जहां खासतौर से दोनों आ गए हों श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दोनों शब्द आये हों तो अब जेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ वाला नहीं लिया जाएगा और जयचय वाला नहीं वो वृद्धस्य वाला ही लिया जाएगा नहीं तो वहां पर पुनरोक्ति दोष होगा कोई आवश्यक नहीं है फिर तो क्योंकि चकार से समुच दिया यो हवई ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च जो जेष्ठ है आयु में बड़ा है और श्रेष्ठ भी है बड़ा भी है और गुणों में भी बड़ा है दोनों में तो ज्येष्ठ हवाई श्रेष्ठ स्वयं ज्येष्ठ हवाई श्रेष्ठ स्वयं भवती तो वो जेष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है जो जेष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो जेष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है अब श्रेष्ठ एक तो गुणों की दृष्टि से हो गया और जेष्ठ हम आयु की दृष्टि से देखते हैं इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि बड़ा हो जाता है वो वो आयु में है लेकिन हम कहते हैं ये बड़ा है अब आयु की दृष्टि से बड़ा होता तो अब क्या ज्येष्ठ का मतलब हो गया बड़ा तो जो बड़े को और गुणों में अधिक को जानता है वो खुद भी बड़ा बन जाता है और गुणों में भी बढ़ जाता है जिसको जानता है वैसा बन जाता है वो क्योंकि उसको जानता है इसका मतलब है पता लग जाता है ये क्यों ज्येष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है तो वो भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है तो प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो ये कौन है ज्येष्ठ और श्रेष्ठ तो उत्तर दे दिया ये प्राण जो है ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है और प्राण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं यहां प्राण का मतलब जो श्वास प्रश्वास हम लेते हैं इसके प्रति है अधिकतर टीकाकारों ने इसको कहा कि यह पुराना भी है और श्रेष्ठ भी है गुणों की दृष्टि से भी है अब आगे अन्य इंद्रियों का वर्णन आएगा प्रतीकात्मक रूप से कुछ इंद्रियों का वर्णन आ जाएगा वाणी का आ जाएगा नेत्र का आएगा श्रोत्र का आएगा मन का आएगा एक कर्मेन्द्रिय का प्रतीक हो गया दो ज्ञान इंद्रियों के हो गए और एक अंतकरण का ये हो गया तो इनकी अपेक्षा इस शरीर में जब हम देखते हैं शरीर की दृष्टि से देखेंगे सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से जाएंगे तब तो ये प्राण जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं इसका संबंध नहीं जुड़ पाएगा लेकिन गोलक की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो इन सब में सबसे पहले कौन होगा तो श्वास प्रश्वास सबसे पहले होगा इंद्रियों से पहले श्वास प्रश्वास होगा तो आएगा कि इंद्रियां तो गर्भ में ही बन जाती हैं, गोलक की सूक्ष्म इंद्रियों को तो छोड़ दीजिए उसकी चर्चा नहीं देखेंगे उसकी दृष्टि से तो सूक्ष्म इंद्रियां ही सबसे पहले हैं, इस श्वास प्रश्वास से भी पहले लेकिन गोलक की दृष्टि से देखेंगे तब भी ये मन में आएगा कि भई श्वास प्रश्वास तो जन्म के बाद में शुरू होता है हमारा उससे पहले तो श्वास ले ही नहीं सकते थे पानी भरा रहता बंद रहते हैं लेकिन इंद्रियां तो आ जाती हैं गोलक तो आ जाते हैं काम भले ही नहीं कर रहे हैं लेकिन बन तो जाते हैं नेत्र श्रोत्र आदि तब उसको दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि जन्म लेने के बाद में ये काम करने लगते हैं देखना बाद में सुनना बाद में और कहें कि थोड़ा थोड़ा अंदर भी सुन लेता है वो ये भी है लेकिन मुख्य रूप से काम ये जन्म लेने के बाद में करते हैं और अंदर थोड़ा बहुत वो सुन लेता है इंद्रियों का कुछ काम भी हो जाता है तो हम मानेंगे श्वसन वहां पर माँ के माध्यम से चल रहा होता है श्वसन केवल नाक से ही लेते हैं वही श्वसन नहीं है ये भी एक श्वसन होता है ऊपर से जो ले रहे हैं और दूसरा श्षण कोशिका के स्तर पर होता है एक फेफड़े के स्तर का श्वसन है एक कोशिका के स्तर पर श्वसन होता है कि यहां से जो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाती है वहां ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइ छोड़ी जाती है जैसे यहाँ फेफड़ों में होता है ऐसे वहां पर भी होता है कोशिका के स्तर पर कोशिका के स्तर पर शोषण आजकल जो क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी और इसमें पढ़ाया जाता है तो एक तो ये शोषण होता है और एक कोशिका के स्तर पर सेल के स्तर पर भी श्वसन होता है वो भी बताते हैं ये दो तरह का होता है तो गर्भ में भी माँ बच्चे में सीधे सीधे नहीं होता है लेकिन माँ से श्वसन आ ही रहा होता है वो श्वसन तो अंदर चल ही रहा होता है और वो श्वसन शुरुआत से प्रारंभ हो जाता है उसके बिना तो वो कोशिकाएं बढ़ ही नहीं सकती है शरीर ही नहीं सकता है तो इंद्रियों के गोलक बने उससे पहले भी अंदर श्षण तो प्रारंभ हो गया है। अर्थात आयु की दृष्टि से प्राण यानी श्वास प्रश्वास वाला जो है ये बड़ा होता है ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी है श्रेष्ठ क्यों है वो तो एक चर्चा आप कथा के अंदर आएगी इन्होंने प्रतिज्ञा की वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है तो जो प्राण को जान लेता है वो खुद भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है अर्थात आयु में भी बड़ा हो जाता है वो और गुणों में भी बढ़ा हो जाता है गुण भी बढ़ा लेता है और आयु भी बढ़ा लेता है दूसरा योह वशिष्ठम वेदा जो वशिष्ठ को जानता है अब वशिष्ठ है ऋषि ऋषि भी हुए हैं लेकिन वशिष्ठ का मतलब है जो बसाने वालों में श्रेष्ठ है दूसरों को बसाने वाला बास करने वाला तो योह वशिष्ठम वेदा जो वशिष्ठ को जान लेता है तो वशिष्ठो है स्वानाम भवति वो अपने अपने लोगों को बसाने वाला हो जाता है अपने को या अपने का या अपने लोगों को बसाने वाला हो जाता है वो भी वशिष्ठ बन जाता है जो वशिष्ठ को जानता है वो वशिष्ठ बन जाता है वे तो वशिष्ठ कौन है तो बोले वाघ वई वशिष्ठ ये वाणी है ये वशिष्ठ है वाणी ही वशिष्ठ है वाघ वाणी वाणी कैसे बसाती है तो वाणी से हम अच्छा बोलते हैं तो ठीक जाते हैं थोड़ा सा कहीं और वाणी से उल्टा सीधा बोलने लगे तो किसी के अतिथि के रूप में गए और वाणी ठीक है तो रुक जाते हैं और वाणी से गड़बड़ हो तो फिर उसी समय बाहर इन दुकान पे जाओ कहीं होटल में जाओ कहीं भी जाओ किसी गांव में जाओ और वाणी से ही तो गड़बड़ हो जाती है तो और वाणी ढंग से हो तो मधुर प्रिय हो तो बसाने वाली हो जाती है लोग सहायता करते हैं वो सहायता करता है और वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है तो वाणी को कहा वशिष्ठ है ये बसाने वाली है इतना महत्व दिया और जो वाणी के आधार पे चलते हैं वो वाणी से अपनी जीवी का भी कमा लेते हैं वाणी के आधार पर जीविका कमा लेते हैं ना गायक हैं वक्ता है <laughs> जीविका चलती है और वो प्रसिद्ध भी हो जाते है अच्छा और दुकानदार भी देखो एक दुकानदार के यहाँ बहुत सारे सामान रखे हुए हैं दो दुकान वाले हैं लेकिन एक दुकान वाला अच्छा बोलता है आता है प्रेम से बोलता है आइए कुछ पूछते हैं तो झंझलाता नहीं है ठीक उत्तर देता रहता है अच्छी तरह बात करता है और दूसरा दुकानदार उपेक्षा करता है उसको पैसे का गर्व है या क्या है तो फिर ग्राहक तो चुने तो जो मीठा बोलता है उसी के पास जाएगा भले ही वो थोड़ा पैसा भी ज्यादा ले ले या चीज मिले नहीं या थोड़ी तो भी उसको सहन कर लेता है वो और समान वस्तुएं हैं तो निश्चित रूप से उसी के पास जाएगा जो वाणी को तो वाणी बसाने वाली होती है तो बोले जो वाणी को जान लेता है वशिष्ठ को जान लेता है वो भी बसाने वाला हो जाता है दूसरों को खुद को भी बसा लेता है दूसरों को भी बसा देते हैं वाणी भी कम नहीं है यानी बहुत महत्व है उसका प्राण का भी महत्व बताया और वाणी का भी बताया आगे देखिए यो प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा वेद जो प्रतिष्ठा को जानता है प्रकर्ष रूप से जो स्थिति होती है प्रतिष्ठा विशेष स्थिति होती है आदर होता है सम्मान होता है उसको जो जानता है वो प्रतिष्ठा क्या है वो तो बताएंगे जो प्रतिष्ठा को जानता है तो प्रतिहत वो प्रतिष्ठित हो जाता है जो प्रतिष्ठा को जानता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्चय इस लोक में भी और उस लोक में भी इतना इसका प्रभाव है कितनी बड़ी चीज होगी प्रतिष्ठा इस लोक की भी प्रतिष्ठा कर देता है और उस लोक की भी प्रतिष्ठा कर देता है तो बोले प्रतिष्ठा है कौन तो बोले ये नेत्र ही प्रतिष्ठा है नेत्र के कारण से प्रतिष्ठा हो जाती है व्यक्ति की कि ये बसाने वाला होता है आदर दिलाने वाला होता है नेत्र की महत्ता बताया और नेत्र की इतनी महत्ता है कि इस लोक और परलोक तक इसका प्रभाव होता है इसके संस्कार बहुत पड़ते हैं नेत्र से आगे देखिए चौथे में कहा योह संपदम वेदा जो संपत को जानता है तो वो संपत्त क्या है वो बताएंगे संपत्त मतलब फिर किसी चीज को कह रहे जो संपत्ति को देने वाला होता है या जैसे प्रतिष्ठा को कहा था तो जो प्रतिष्ठा को देने वाला होता है उसको ही प्रतिष्ठा नाम से कह दिया गया कारण कार्य का संबंध है लेकिन फिर भी उसी को कह दिया गया तो योह संपदम वेदा तो संघ अस्मयी काम पद्यंते उसके लिए कामनाएं संपद्यंत पूर्ण हो जाती हैं मिल जाती हैं उसको प्राप्त हो जाती है ऐसी कामनाएं देवाश्चर्य दैवाश्चर्य मानुषाश्चर्य देवी कामनाएं और मानुषी कामनाएं दोनों तरह की हो जाती हैं छोटी मोटी कामनाएं जो मनुष्यों को होती हैं और मनुष्यों को हालांकि बड़ी बड़ी कामनाएं भी होती हैं पर वो छोटी ही होती है जितनी भी बड़ी हो वो हो होती तो छोटी हैं है वो ही तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसके आले आगे कहाँ जाता है यश पे चला जाता है लेकिन होती तो बहुत ही ऐसी संसारिकी तो होती है कामनाएं तो मानुषिक कामनाएं तो छोटी छोटी ही होती हैं वो चाहे कितनी भी बड़ी हो कितना भी धन कमाने की सोचे वो होती तो छोटी ही कामनाएं और साथ में दैवी कामनाएं भी कह दिया तो उन सब कामनाओं को वो प्राप्त कर लेने वाला उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तो ये संपत्त क्या है क्रोत्र वा व संपत्ति ये जो श्रोत्र है कान है यही संपत्ति है ये संपत्ति दिलाने वाले होते हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं अब कान कैसे कामनाओं को पूर्ण करेंगे काम कैसे कामनाओं को करेंगे? पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण करेंगे हमारी क्या तो कि कान के माध्यम से हम सुनते हैं अच्छा सुनते हैं बुरा सुनते हैं बहुत अच्छा सुनते हैं और सुन सुन करके हम बहुत सीखते हैं करते हैं और फिर हम कुछ कर पाते हैं अगर सुनेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा कर नहीं पाएंगे बचपन से सुन नहीं पाए तो ये तो श्रोत इनकी सबकी महत्ता बताई जा रही है एक एक चीज कोई कम नहीं है ये हर चीज जो बताई जा रही है ये खूब बड़ी बड़ी हैं आपस में ये अपने आप में गर्व कर सकती हैं कि हम बड़ी हैं ये सारी इंद्रियां अपने आप में इनका महत्व है बहुत महत्व है तो श्रोत्रम बापत् श्रोत्र ही संपत होता है आगे यो आयतनम वेद जो आयतन को जानता है आयतन भी कोई चीज है इंद्रिय के लिए आयतन मतलब तो आश्रय आधार होता है तो आयतनम हवानाम भवती वो अपनों का आश्रय बन जाता है अपना भी और अपने से संबंधित औरों का भी आश्रय बन जाता है जो आयतन को जानता है आयतनम वेद ये आयतन कौन है तो बोले मनोहवा आयतनम ये मन ही आयतन है मन इंद्रिय अंतकरण ये आयतन है आश्रय है हमारा इसको जो जान लेता है अब यहां आयतन को जानता है मतलब मन को जानता है मन को आयतन कहा जा रहा है जैसे चक्षु को प्रतिष्ठा कहा गया श्रोत्र को संपत्त कहा गया इनको जो जानता है वो वैसा ही हो जाते उसी प्रकार का हो जाता तो इनकी इनमें से कौन छोटा और कौन बड़ा एक से बढ़ के एक है एक से बढ़ के एक है ना एक की पूर्ति दूसरा कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये सब बताओ कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो सब अपने आप में महत्वपूर्ण है ऐसी चीजें हमारे को मिली हुई हैं, परमात्मा ने दे रखी इनके अंदर फिर ये चर्चा चल गई कि कौन बड़ा है इसको अनुचित ढंग से भी देख सकते हैं ये क्या बात हो गई इनमें आपस में मैं बड़ा और मैं बड़ा ये कोई बात हुई क्या ऐसी चर्चा किन लोगों में होती है तो अच्छे लोगों में होती है अहंकारी लोगों में होती है कि मैं बड़ा या मैं बड़ा ठीक है. है तभी तो झगड़े होते हैं बहुत सारे झगड़े इस कारण से होते हैं मैं बड़ा या वो बड़ा मेरी चलेगी या मेरी चलेगी कौन बड़ा सब अपने को बड़ा समझ रहे हैं, हैं सब बड़े अच्छे हैं लेकिन सबसे बड़ा कौन? तो एक तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं इसको निंदित अर्थों में कि ये क्यों झगड़ रहे ये क्या चर्चा चला रखी है अध्यात्म के नाम पे उपनिषद के अंदर ठीक है ये बता रहे हैं कि जैसे इंद्रियां लड़ी थी इतनी अच्छी अच्छी थी ऐसे हमें भी लड़ना चाहिए एक उपदेश कोई ले सकता है इससे अभी तो कथा है इंद्रिया तो क्या बोलती है आपस में ब ठीक है समझाने के लिए और एक दूसरा यह है कि जो श्रेष्ठ है जो सबसे अच्छा है उसको उस रूप से अपने को प्रस्तुत भी करना चाहिए और दूसरों को मानना भी चाहिए ये यथायोग्य व्यवहार में आ गया जब हम ये कहते हैं कि यह बड़ा मैं बड़ा वो क्या मैं बड़ा वो मैं क्या मैं बड़ा वहां अयथा योग्यता होती है इसलिए वह गलत है वह सोचता है कि मैं बड़ा वो सोचता है मैं बड़ा जो बड़ा नहीं है तो वो भी अपने को बड़ा समझने लगता है तब समस्याएं है होती हैं और यदि यथा योग्य जो बड़ा है वो अपने को बड़ा समझ ले जो छोटा है वो अपने को छोटा समझ ले जो जैसा है जो जिससे बड़ा है उतना उतना यथायोग्य समझता रहे तो कोई दिक्कत नहीं सब उसी तरह से एक दूसरे को व्यवहार चला लेते वहां कोई दिक्कत नहीं होती बड़ा छोटा तो हर जगह रहेगा घर हो चाहे राज्य हो राष्ट्र हो परिवार हो कुछ भी कहीं भी हो समाज हो छोटा बड़ा तो रहेगा ही कितनी भी समानता ले आओ वहां सब, सब, सब पूरी समानता तो कहीं नहीं होगी कुछ न कुछ तो आपको अंतर मिलेगा ही असंभव है ऐसा कि छोटा बड़ा हो नहीं समान है तो समान रूप में भी कह सकते हैं लेकिन फिर भी उससे संबंधित कोई ना कोई छोटा होगा और कोई ना कोई, कोई बड़ा होगा किसी भी क्षेत्र में हो, हो सकता है ज्येष्ठ हो सकता है श्रेष्ठ हो सकता है प्रतिष्ठा के रूप में हो सकता है आयतन के रूप में हो सकता है संपत्ति के रूप में हो सकता है वशिष्ठ के रूप में हो सकता है किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा और छोटा होगा हमारे से ये कई चीजें इन्होंने गुणों को बता दिया है यहां पर तो वहां कोई समस्या नहीं है और ऐसे में कोई अपने को बड़ा समझे तो कोई दिक्कत नहीं प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों से अपने को बड़ा समझे और उनको निर्देश दे तो ठीक ही है कोई आपत्ति नहीं मानना ही होता है जिलाधीश अन्य कर्मचारियों से अपने को बड़ा माने और उनको निर्देश दे तो ठीक ही है वो जिलाधीश जिलाधीश तो बन गया है व्यक्ति और अपने को बड़ा नहीं मानता है नहीं जी हम तो समान हैं तो क्या निर्देश देगा क्या आदेश देगा बोले मैं इनको क्या आदेश दू हम तो बराबर है उनको कहां टोकेगा वो कैसे करेगा कुछ भी नहीं कर सकते बोले ठीक है कभी मैंने आपको आदेश दे दिया कभी आप मेरे को आदेश दे दिया कर आपके अनुसार चला लेंगे ऐसे नहीं चलेगा कभी नहीं चलेगा तो छोटा बड़ा तो हर जगह रहेगा हम समानता की जो बात करते हैं वो कुछ क्षेत्रों में समानता होती है वो यथायोग्य व्यवहार होते हुए समानता होती है कुछ चीजों के अंदर जहां समानता होनी चाहिए वहां असमानता करते हैं तो दिक्कत आती है नहीं तो उन चीजों में कुछ में समानता होते हुए यथा योग्य व्यवहार किया तो ये जो आपस में करने लगे सब तो श्रेष्ठ बड़े बड़े अच्छे थे इनमें से सबसे अच्छा कौन है बड़ा ये जो गुण बताए इनमें इनमें कौन सबसे अच्छा है प्राण सबसे अच्छा है क्यों प्राण ने क्या किया वो तो जेष्ठ और श्रेष्ठ था उसने कोई परोपकार किया क्या ज्येष्ठ है तो अपनी आयु बड़ी है उसकी औरों से बस अपेक्षा से बड़ा है श्रेष्ठ है तो दूसरों से गुणों में ज्यादा है बस इतना ही तो है अपने आप में और दूसरा देखिए वशिष्ठ क्या है वो बसाने वाला है दूसरों को परोपकार कर रहा है परोपकार कर रहा है ना वशिष्ठ है बसाने वाला है और नेत्र है वो प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठित करने वाला है श्रोत्र है वो संपत है उसके कामनाएं पूर्ण होती हैं दूसरों की भी कर देता है वो और मन है वो आयतन है आधार है अपना भी अपने लिए दूसरों के लिए भी आधार बन जाता है तो इनमें से दूसरों के लिए कौन कर रहा है कम से कम तीन तो हैं ही वशिष्ठ प्रतिष्ठा और आयतन ये दूसरों के लिए हो गए ना संपत्ति के लिए चलो उसके अपने कामनाओं तक सीमित रह गया वो लेकिन प्राण तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है बस इतना ही तो है दूसरों के लिए तो कुछ कर नहीं रहा है जो दूसरों के लिए करता है वही तो बड़ा होता है कौन बड़ा होता है जो दूसरों के लिए करे तो इनमें कौन सा बड़ा होगा फिर सबसे ज्यादा मन सबसे बड़ा होगा ना वो सबका आयतन है चलो प्रतिष्ठा है वशिष्ठ है लेकिन आयतन पूरा आश्रय वो तो मन है मन सबसे बड़ा हो या और किसी को आप कह सकते हैं कौन बड़ा इनके विशेषणों को देखे इन्होंने जो विशेषण दिए हैं इसमें कुछ परोपकार कर रहे हैं कुछ परोपकार नहीं कर रहे हैं कौन बड़ा है इनमें देखते है चलो इस कथा को <laughs> ये किसको कह देते तो प्राण तो बड़ा होना नहीं चाहिए ना हैं तो, तो आपने सुन रखा है पहले से <laughs> <laughs> क्यों है प्राण बड़ा उसकी चर्चा आएगी अभी एक, एक विवेचना हमारे सोचने की बात है ना ये तो उपनिषद तो संकेत में बा, बातें करती हैं, कथाएं हैं संकेत रूप में इन्हीं के वर्णन से क्या विशेषण दिया क्या बात दी वहीं से ही हम कुछ कुछ सूत्र निकाल लो तो निकाल लो यूं अगर मोटे तौर पे देखने लोगों के तो कई जगह लगेगा या कुछ भी नहीं निकल रहा और निकालना है तो वहां से कई चीजें निकालना है पिछला वाला था वो ब्रह्म चुप रहता है और वो ब्रह्मा और बोल देता है अब इसका क्या लेना देना हमारे से और संकेत समझ लो तो ठीक है वहां पर हमारे को बात समझ में आ जाती है तो रहस्यात्मक है तो तो चलिए हम थोड़ा सा झगड़े में पड़े सुने झगड़े की बात नहीं करें महाभारत और कई जने कहते हैं कि घरों के अंदर चित्र लगाने चाहिए तो महाभारत का चित्र नहीं लगाना चाहिए आजकल वास्तु वाले बोलते हैं ना कई महाभारत का चित्र जिसमें रथ होता है श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं वो धनुष बाण लिए हुए हैं या सेनाएं है खड़ी हैं, ऐसा ऐसा होता है ना बोले तो घर में महाभारत का चित्र लगाओगे तो महाभारत ही होती रहेगी दूसरे चित्र लगाने चाहिए अच्छे चित्र लगाने चाहिए अब महाभारत को गलत दृष्टि से देखो और उसमें अगर उपदेश को देख ले तो उपदेश बहुत अच्छा आई हूं तो बहुत अच्छी बातें है और युद्ध भी हो रहा है तो किसके लिए युद्ध हो रहा है वो केवल युद्ध युद्ध देख रहे हैं कि भाई घर में महाभारत बना रहेगा आपके यानी उस महाभारत युद्ध को युद्ध झगड़ा निंदित अर्थ में लोग देख रहे हैं क्योंकि सकारात्मक दृष्टि नकारात्मक दृष्टि युद्ध क्यों हुआ युद्ध क्यों कर रहा है कोई अन्याय से लड़ने के लिए अन्याय को हटाने के लिए अब दूसरे तो क्या नहीं झगड़ते रहते है? झगड़ रहे हैं तो झगड़ने का ये मतलब थोड़ा ना होता है कि भाई वो गलती होता है मे दयानंद को कहते रहते हैं बोले निंदा करते रहते हैं दूसरों की आलोचना करते रहते हैं कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति अब निंदा और आलोचना या किसी के लिए कुछ भी कह देना मतलब कि गलत हो गया किस उद्देश्य से हो रहा है उचित है या नहीं है इसके आधार पर होता विवेक युक्त तो होता है दूसरे कहेंगे भारत पाकिस्तान झगड़ते रहते आपस में झगड़ते रहते वे झगड़ते हैं तो क्यों झगड़ रहे हैं दूसरे ने क्या किया है उसको उसका फर्क होगा तो महाभारत कोई गलत चीज तो नहीं है ना किसी विशेष उद्देश्य के लिए लड़े अपना न्योछावर कर रहे हैं अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं कितने लोग कट गए मर गए वो नहीं दिखाई दे रहा है क्यों कट गए वो वो भी महाभारत युद्ध से दूर होकर के आराम से जी सकते थे ना जैसे और जी रहे तो चलो चलते हैं झगड़े में कोई बात नहीं है ये वैसा झगड़ा नहीं है झगड़ा सुनने मात्र से उद्विघ्न नहीं होना कि भई ये ऐसा है अध्यात्म के लिए ये भी आवश्यक है ये झगड़े में भी पढ़ना पड़ेगा तो देखिए छठे में क्या अथ प्राणा अहम श्रेय सी ये प्राण जो थे मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा आपस में बोलने लगे झगड़ने लगे अब ये जो प्राणा शब्द आया है ये सबके लिए आया है पहले प्रवाह में जो प्राण शब्द था वो श्वास प्रश्वास के लिए था और बाकी जो थे वाक हो गई सभी कर्म इंद्रियां आ गई श्रोत्र और नेत्र हो गए और मन हो गए सब इंद्रियां आ गई उनके लिए भी ये प्राण शब्द आए ये प्राण शब्द इंद्रियों का वाचक है तो ये सब जो प्राण है ये मैं श्रेष्ठ हूं ये आपस में विवाद करने लगे अहम श्रेयान अस्मी अहम श्रेयान अस्मी मैं श्रेष्ठ हूं मैं सबसे श्रेष्ठ हूं मैं सबसे श्रेष्ठ हूं श्रेष्ठ तो और भी हैं यानी अच्छे तो और भी हैं मना नहीं कर रहे हैं लेकिन औरों से अधिक मैं हूं औरों से अधिक मैं हूं किस चीज की लड़ाई है ये अहंकार की लड़ाई है अहंकार की लड़ाई हुई नहीं <laughs> मैं बड़ा मैं बड़ा ये तो अहम आ गया ना असमी अहम की लड़ाई हो रही है मैं बड़ा चलिए तो अब उनमें तो निर्णय हुआ नहीं आपस में तो बोले चलो हमारा सबका जो पालक है उसके पास चलते तो तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एक ऊचो हो प्रजापति पिता को प्राप्त करके प्रजापति है और कौन पिता है वो पति का मतलब ये नहीं होता है जो पति पत्नी वाला पति होता है अर्थ तो वही है अब राष्ट्रपति होता है रक्षक के उसमें तो प्रजापति पितर को वो बोले उसके पास गए और बोले भगवान कौन है श्रेष्ठ आई थी हमारे में श्रेष्ठ बने हम तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं हमें तो अपना अपना ही दिखाई दे रहा है दूसरे का कम दिखाई दे रहा है अपना अधिक दिखाई देता है दूसरे का अधिक दिखाई देता है दूसरे का अधिक दिखाई देता है दूसरे का अधिक दिखाई देता होता तो ये दूसरे को बड़ा मान लेते ना ये तो इनको अपना अपना बड़ा दिखाई दे रहा है ना बड़े तो सब हैं लेकिन इनको अपना बड़ा दिखाई दे रहा है अधिक अपने को देख रहा है वो और वो थाली वाला जो होता है कि किसकी थाली में घी अधिक दिखता है वो दूसरे का अधिक दिखाई देता है दूसरे की थाली में अधिक है घी मेरी में कम है लेकिन ये तो अपने को अधिक समझ रहे हैं गुणवान समझ रहे हैं बड़ा समझ रहे हैं तो भगवान कौन श्रेष्ठाई थी हमारे में कौन श्रेष्ठ है तो तान हो आचा उनको प्रजापति ने कहा अब प्रजापति ने निर्णय नहीं दिया उन्होंने एक उपाय बता दिया एक कसौटी दे दी भले इसके आधार पे देख लो नहीं तो सीधा क्योंकि तो प्रजापति कह सकता था कि ये श्रेष्ठ है वो क्या बोलता है कि यशमिन वह उत्क्रांत शरीरम पापिष्ठ इव दृश्य जिसके यहां से चले जाने पर यह शरीर पापिष्ठ तरम इनि क्षीण निकृष्ट की तरह से हो जाएगा अपेक्षा से सब श्रेष्ठ है वो तुम्हारे में श्रेष्ठ है क्योंकि तो उसके हटने पे यहां पर शरीर में विकार या बाधाएं आ जाएंगी इसका मतलब है कि उसके होने पे वो शरीर अच्छा था उसके ना होने से यहां पर हीनता आ रही है तो वही तुम्हारे में श्रेष्ठ है अब नाम नहीं दिया उसने एक कसौटी दे दी तोल के देख लो तोल के देख लो कौन बड़ा है अब इससे वो अपने को कसकस करके देख लेंगे और निर्णय पे भी चले जाएंगे नहीं तो प्रजापति सीधा निर्णय दे देता ये बड़ा है तो वो मानते थोड़ा ना सब थोड़ा मानते केवल सीधा निर्णय दे दिया तो कसौटी थी भाई देख लो आपस में तो कसौटी पे कसेंगे तो ठीक है पता लग जाएगा सहमति हो जाएगी तो ठीक है चलो इन्होंने कहा देखते लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं लगा कि मैं कैसा हूं कौन बड़ा है तो सबसे पहले शाहवाघ उच्चक्रावा तो वाणी ने कहा ठीक है मैं ही अपनी श्रेष्ठता सबसे पहले सिद्ध करती हूँ तो शरीर से बाहर चली गई निकल गई क्योंकि यह देखना था उसके बाहर जाने पे शरीर की क्या हालत होती है तो निकल गई सात संवत्सरम प्रोश्य पर्यत्य उवाच एक साल तक बाहर रह करके और फिर वापस आई एक साल तक सुधनी शरीर की तो बोले कि कथम अशकत ते मत जीवितों में थी उसने आके देखा ये तो शरीर जी रहा है वैसे वैसे वाणी चली गई तो भी सोचा था कि मेरे बिना पता नहीं क्या हो जाएगा तो बोले मेरे बिना तुम जीवित कैसे रह गए क्योंकि वो तो यही समझ रही थी कि मेरे बिना ये चल नहीं सकता है मेरे बिना जीवित कैसे रह गए तुम तो बाकी बोली यथा अकलहा अवदंत जैसे जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो बिना बोले हुए रह लेते हैं हम भी मैं भी हम रह लिये ये शरीर ऐसे चल गया लेकिन प्राणनता प्राणे न प्राण से अनुप्राणित होते हुए पश्चनता चक्षुषा चक्षु से देखते हुए श्रृणवंत श्रोत्रे न श्रोत्र से सुनते हुए और ध्याय तो मन मन से ध्यान यानी चिंतन करते हुए जैसे गूंगा व्यक्ति बिना बोले बाकी सब करते हुए रहता है ऐसे हम भी रह लिए तो आकर के प्रविवेशी वापस आकर के बैठ गई बोले ठीक है अपना जो उसको जोहर दिखाना था दिखा लिया आके बैठ गई अब दूसरों को मौका आया तो आगे देखिए नवा चक्षुर हो चक्रामा चक्षु ने कहा कि अब मैं जाती हूं निकल गई शरीर से वो भी एक साल वैसी की वैसी कथा है तत्संवत्म प्रोश्य पर्यत्य उवाच कथम अशकत रिते मत मिति मित्र आपसे एक वर्ष तक मेरे बिना कैसे जी दिए वापस लौट के आ गई शरीर चल रहा था उन्होंने तो कहा यथा अंधा अपश्य जैसे अंधे व्यक्ति बिना देखे हुए रहते लेकिन साथ में प्राणंतः प्राणीन वदन तो वाचा श्रृणवंत श्रोत्रण तो मनसा एवं ही बाकी काम तो चल ही रहे हैं उसमें वो भी आके प्रविवेशः चक्षु वो भी आके बैठ गई वापस ठीक है चलो अपनी ताकत दिखाती जो दिखानी थी अंतर तो पड़ रहा है अंतर तो पड़ रहा है क्षीणता तो आएगी ही लेकिन सबसे ज्यादा क्षीणता किसके निकल जाने पर आएगी वो सबसे श्रेष्ठ दसवां स्वत्रम उच्चक्राम श्रोत्र भी निकल के चला गया बाकी कथा वैसी की वैसी है तत्समत्सरम प्रोश्य प्रेत्यवाच कथम अशक्त रिते मत जीवितो मेरे बिना एक साल कैसे जीती जी, जी गए बोले तो यथा बधिरा अश्रणम जैसे बहरे लोग बिना सुने रह लेते हैं बाकी सब तो यूं का तो ही चल रहा था प्राणंत प्राणे न वदंतो वाचा पश्यंत चक्षुषा ध्याय तो मनसा एवं प्रविवेश वो भी आके बैठ गया ठीक है मनोहर उच्चक्राम मन भी निकल गया अब मन के बिना तो कुछ चल नहीं सकता हम सामान्य रूप से तो यही मानते हैं लेकिन ये कथा है तो तत्संवत्सरम प्रोश्य पर्यत्य उच कथम अशकत रीते मत जीवितुम एक साल तक मेरे बिना कैसे जी सके तुम तो बोले यथा बाल अमन जिसे बिना मन वाले बच्चे रह लेते बच्चे क्या मनन करते हैं ये तो कुछ तो करते ही हैं लेकिन एक जैसे वरिष्ठ बड़ा व्यक्ति चिंतन मनन करता है सोच विचार करता है विवेक करता है ऐसा तो बच्चा नहीं सोचता दूर तक की सोचता नहीं है बस केवल तत्काल में जो होता है वैसा ही छोटा बच्चा तत्काल खा लिया पी लिया और उससे अगले दिन की उसको कोई सुधी नहीं है निश्चिंत होकर सो जाता है ठीक है चिंताओं से मुक्त याद आता है ना बचपन <laughs> बचपन को सब याद करते तो बचपन जैसा अच्छा कोई चीज नहीं है कोई चिंता नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं कितना अच्छा है बचपन तो जवान हो चाहे बूढ़ा पे हो तो नहीं बचपन बचपन के दिन भुला ना देना याद रखने होते हैं और बहुत स्मरण कर कर के हम बहुत खुश होते हैं लेकिन अभी बच्चा बना दो तो बनना चाहेंगे तो कई तो कहेंगे हाँ बचेंगे वो कागज की किश्ती वो बारिश का पानी पेड़ पर पे चढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे है खेलकूद कर रहे हैं, गुड्डे गुड्डियों से खेल रहे हैं, <laughs> सब कुछ चल रहा है रास्ते बना रहे हैं कभी नाटक कर रहे हैं, कभी अधिकारी बन रहे हैं, कभी कुछ सब चलता रहता है छोटे बच्चों को ज्यादा छोटे बच्चों की बात है लेकिन बच्चा जो होता है वो मनन नहीं कर सकता चिंतन नहीं कर सकता अपना हितहित नहीं देख सकता वो तो तमोगुणी जैसी अवस्था है अज्ञान की अवस्था है अज्जो भवती वही बाला हमारे यहां तो ये आदर्श जो अज्ञानी होता है वो बालक होता है और बालक वास्तव में अज्ञानी ही होता है जब हम बचपन को चाहते हैं तो हम अज्ञानी बनना चाहते हैं हाँ बचपन का कुछ गुण ले सकते हैं ये बच्चे के समान भोला है रागद्वेश नहीं है निश्चिंत है चिंताएं नहीं है उतने अंश में ठीक है उतने अंश में ठीक है लेकिन बचपन अच्छा नहीं होता है बचपन में कितने नियंत्रण होते हैं अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते सारा दूसरों के अनुसार ही करना होता है सब कुछ प्रतिबंध रहता है कभी भी कोई रोक देता है कभी कोई डांट देता है कभी भी कोई नियंत्रित कर देता है बड़े होने पे तो ऐसा नहीं होता है बड़े होने पे तो प्रतिक्रिया कर सकते हैं अपना स्वतंत्र चल सकते हैं सामर्थ्य होती है वो बच्चा कर भी नहीं सकता दिखा भी नहीं सकता ना बच्चा आंख को दिखा दे तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी फिर बच्चा आंख दिखा दे अगर बड़ों को, <laughs> बड़े आंख दिखा दे तो ठीक है दूसरा भी ठीक हो जाता है वो ठीक है चलो ये बड़ा है लेकिन छोटा है आंख दिखा दे तो दिक्कत हो जाती और हो है और प्रतिष्ठा नहीं होगी आंख चक्षु प्रतिष्ठा बताया था वो प्रतिष्ठा नहीं होगी आंख दिखा देगा तो, तो ये सब चीजें हो गई हमने कहां तक मन तक का कर रहे थे मन का तो मन भी हो गया और आकर के देखा तो इन्होंने कहा यथा बाल अमनसाह बिना मन वाले अल्प मन वाले सामान्य रूप से कुछ सोचना करना तो है नहीं अब हालांकि यूं तो आप दार्शनिक दृष्टि से कहने लोगों तो भाई मन तो है ही उसके पास में और इंद्रियों से कार्य कर रहा है तो मन तो है ही वहां पर उस दृष्टि से दार्शनिक बुद्धि लगाएंगे तो वो अलग बात है यह आध्यात्मिक दृष्टि से एक संकेत रूप में कुछ कहना चाह रहे हैं अब यूं तो कहें कि वहां वाक चली जाती है और चक्षु चले जाते हैं ऐसा भी कहां पर होता है और एक साल जा करके फिर लौट करके आ जाए ऐसा भी नहीं तो होता है। होने को तो अगर एक समझाने के लिए बात है केवल वो भी आकर के बैठ गया तो बोले जैसे बच्चे जीते हैं वैसे है वैसे हम जी लिए कोई बात नहीं थोड़ी तो नहीं सब में आ रही है अब बच्चा कौन पुराना बच्चा अच्छा इन इंद्रियों की सबकी महत्ता है वाणी से हम देखो कितना पाते हैं चक्षु से कितना पाते हैं श्रोत्र से कितना पाते हैं मन से कितना पाते हैं कितना जीवन कितनी चीजें हम उपलब्ध करते हैं गुणों को बढ़ाते हैं प्राण से किस गुण को बढ़ाते हैं प्राण से क्या पाते हैं हम किस गुण की वृद्धि करते हैं प्राण से किसी की भी नहीं प्राण से क्या करते हैं नेत्र से हम कुछ देख लेते हैं सीख लेते हैं जान करते हैं प्राण से क्या जान जानते हैं हम कुछ भी नहीं श्रोत्र से क्या सुन श्रोत्र से सुन लेते हैं जान लेते हैं प्राण से क्या जान लेते हैं कुछ भी नहीं प्राण से जो गंध जानते हैं वो तो नासिका से जानते हैं वो तो इंद्रिय हो गई यानी प्राण से हम प्राप्त क्या करते हैं ये जो इंद्रियों से यानी कर्मेंद्रियों से हम कितने कर्म कर लेते हैं हमारे को बहुत होता है हमारे को ये कार्य करना है हम कर लेते हैं और ऐसी ज्ञानेन्द्रियों से भी कर लेते हैं मन से भी कर लेते हैं प्राण तो जैसे कि कुछ भी नहीं है क्या है उससे क्या हो रहा है ऐसी एक भावना किसी में आ सकती है ये कथा है ही इसीलिए कि जिससे हमें कुछ दिखता है कि यहां से कुछ आ रहा है इससे हम कुछ कर पा रहे हैं उसको तो हम बहुत मान लेते हैं इंद्रियों के और प्राण को भूल जाए तो उसको ये प्राण क्या है तो बोले अतः प्राण उच्च क्रमिशन निकला नहीं निकलने की सोची उसने केवल <laughs> और तो निकल के चले गए थे एक साल तक इसने केवल सोची अब निकलने से पहले सोचेगा तो सही ना व्यक्ति तो अतः प्राण उच्च क्रमिशन तो अब उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं स यथा सुहय पडवीश शंकुन संखिदेत जैसे सुहय मतलब अच्छा घोड़ा बहुत मजबूत तगड़ा बलिष्ठ उसके पैर का जो शंकु होता है बांधने का पिछले पैर में भी बांधते हैं गले में भी बांधते हैं पैर में भी बांध देते हैं तो पैर वाला जो शंकु है उसका पडवीश उसको जैसे कि वह हिला दे खिद वैसे तो दुखी होने में या कष्ट देने के अर्थ में है विचलित करने के लिए है लेकिन वहां पर त्रप त्रस्त करने परिघात अर्थ में होता है वो तो उसको हिला दे जैसे कि छीन ले उसको वहां से हटा ले उत्खिदत एवं इतरान प्राणान समखितत् अन्य प्राणों को उसने खिन्न कर दिया त्रस्त कर दिया निकलने की सोच उसे में भी बाकी सारे प्राण खिन्न हो गए फिर क्या हुआ तो तम ह अभी समेत्यू उसको सब मिल करके ये जो बाकी इंद्रियां थी कर्म इंद्रियां इंद्रियां अंतकरण वो आकर के उसके बोले भगवान एधी हे उसको संबोधित करते हुए कि आप रहो यहीं आओ तुम न श्रेष्ठ हो आप ही हमारे में सबसे श्रेष्ठ हैं मां उत्क्रमी तिथि यहां से मत जाओ मत निकल के जाओ इस शरीर को छोड़ के मत जाओ अर्थात ये जो प्राण है इसकी महत्ता हमें समझनी चाहिए शरीर में भले ही दूसरी इंद्रिया कितनी भी हमें कुछ दिखाई दे रही हो कार्य करती हुई ज्ञान प्राप्त करती हुई लेकिन इन सब के पीछे ये श्वास ये प्राण आवश्यक है और सब इंद्रियों ने स्वीकार कर लिया कि यहां तुम सबसे श्रेष्ठ हो कसौटी प्रजापति ने दे दी थी पता लग गया कि भाई ये सबसे श्रेष्ठ है और जब सबसे श्रेष्ठ हो गया तो अब क्या हुआ पीछे जो आया था कि जितने भी पासे हैं वो सारे के सारे वो श्रेष्ठ वाले की तरफ संसार के जितने भी पुण्य हैं, वो उसकी तरफ आ जाते हैं अब ये जो विशेषण दिए थे सारे पीछे सब इंद्रियों के उसके लिए क्या कहते हैं अथा है वाणी उसको बोली आकर के सबसे पहले यदि वशिष्ठो अस्मि जो मैं वशिष्ठ हूं हूं मैं वशिष्ठ है लेकिन त्व तो तद वशिष्ठो असम तू उस मेरा भी वशिष्ठ है वाणी आके बोली मैं वशिष्ठ हूं बस, बसाने वाली हूं लेकिन तू उस मुझ वशिष्ठ का भी वशिष्ठ है मेरे को भी बसाने वाला है तेरे बिना मैं भी नहीं बसा सकती औरों को वाणी प्रयोग नहीं कर सकती बिना वाणी तो वैसे भी प्राण के बिना बोली ही नहीं जा सकती और यूं भी जीवन नहीं है तो बोल नहीं सकते आगे अत ही नक्षुवाच अब उसके पास चक्षु जाकर के बोले यदा हम प्रतिष्ठा जो मैं प्रतिष्ठा हूं हूं मैं प्रतिष्ठा अभी भी मान रहे वो लेकिन तुम तत्प्रतिष्ठा हास तू उसकी भी प्रतिष्ठा है यानी मेरी भी प्रतिष्ठा है तू प्राण को कह रहे हैं तू मेरी भी प्रतिष्ठा है अपने से भी बड़ा उसको मान रहे अब ये जो वशिष्ठ संज्ञा थी वो किसकी हो गई मुख्य प्राण की जो कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ था वो ही वशिष्ठ भी बन गया दूसरा वशिष्ठ है लेकिन ये उससे भी बड़ा वशिष्ठ बन गया उसका श्रेय इसको आ गया और प्रतिष्ठा था वो भी इसमें आ गया अथा ही नोत्र उवाच श्रोत्र ने आके कहा यद अहम संपद जो मैं संपत हूं सब चीजों को कामनाओं को पूर्ण करने वाली हूं तो तम तत्संपद ही तू उसकी भी संपत्त है मेरी भी संपत्ति भी संपत्त है अथाही नाच अंत में मन भी आकर के बोला यदि हम आयतनम असमी मैं आयतन हूं आधार हूं लेकिन तम तद आयतनमसी तू उसका भी आश्रय है आधार है आयतन है मेरा भी तू आधार है प्राण के बिना मैं तेरे बिना मैं भी काम नहीं कर सकता कुछ इसलिए अब आगे कहते हैं पंद्रवा प्रवाक न वाचो न चक्षुंशी न श्रोत्राणी न मनांसी इति आचक्षते इसलिए इन इंद्रियों को सबको न तो इनको वाक कहते हैं यानी सभी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रिया और प्राण और मन इनको मिला करके इनको वाक नहीं कहा जाता है संज्ञा नहीं है इनकी वाक न चक्षु न इनको चक्षु कहा जाता है न श्रोत्राणी न इनको श्रोत्र कहा जाता है न मनांसी न इनको मन कहा जाता है इति आचक्षते, तो प्राणा इतने इन सबको प्राण तो कहा जाता है इन सबको प्राण कहा जाता है यानी सभी जानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को मन को तो प्राण नाम से कह दिया जाता है जबकि प्राण अलग चीज है ये क्योंकि ये इन सब का आश्रय है तो इन सबको भी प्राण भी कह दिया जाता है लेकिन बाकी सब को इन इन एक एक नाम से नहीं कहा जाता है इसकी महत्ता है अब यही बात हम प्राण अपान व्यान उदान समान में भी लगा सकते हैं कि प्राण के ही भेद एक तरह से माने जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन सबको प्राण भी कहा जा रहा है और उसमें एक पहला प्राण भी है एक पहला अपने आप में प्राण भी है लेकिन इन सबको भी प्राण कहा जा रहा है अपान उदान व्यान समान अपान या अनुकल कूर्म देवदत्त धनंजय आदि उन सबको भी ले लेंगे तो ऐसी ही वृत्तियों में भी देख सकते हैं अविद्या को देख सकते हैं जैसे अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांचों है ये सब अविद्या ही है वैसे तो लेकिन अविद्या मुख्य है और ये सब उसका आश्रय है उसके नाम से कह दिया जाता है प्राण इतवा आचर शक्ति प्राणो ही एव एतानी सर्वाणी भवती प्राण ही ये सब होता है प्राण ही है जो इन सब का आधार है और ये सब कुछ होता है तो ऐसा करके इन्होंने इसकी महत्ता को प्राण की महत्ता को बताया जिसकी महत्ता हम नहीं समझते हम अगर यूं असामान्यतः देखें अपने आप को तो हम एक दृष्टि से तो जब प्राण निकलने लगते हैं तब तो हमें पता लगता है कि यह प्राण की बहुत महत्ता है एकदम बेचैन हो जाते हैं घबरा जाते हैं सांस लेना चाहते हैं लेकिन अन्यथा अन्य समय में हम कभी नेत्र को अच्छा मानते हैं श्रेष्ठ मानते हैं कभी मन को कभी श्रोत्र को कभी वाणी को यानी इन्हीं को ही हम मानते हैं श्रेष्ठ क्योंकि इन्हीं से ही हमारा काम चल रहा होता है दिखने में इन्हीं का चल रहा होता है और प्राण से कुछ हो नहीं रहा होता है लेकिन प्राण ही आधार है उसकी उसको हमें महत्ता देनी है जो इन सबका भी आधार है एक तरह से जो नींव है उस नींव को भी हमें समझना है ये नींव है आधार है इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता एक महत्ता बताई गई हैं सब श्रेष्ठ सब अच्छे हैं सब गुणवान हैं, लेकिन एक इनमें सबसे श्रेष्ठ है ये जो कि सबसे उपेक्षणीय हो जाता है सब जिसकी हम सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं वो इनमें सबसे मुख्य है और अगर जीवन है तो ये सारी चीजें और जीवन नहीं है जो कि प्राण पेटिका है तो ये कुछ भी नहीं है इस दृष्टि से उसकी महत्ता इन्होंने बताई अब आगे भी ये चलेगा प्रसंग अगले प्रवाह में भी अगले खंड के अंदर भी तो वही प्राण और इसकी बात आएगी और प्राण की महत्ता को भी उससे हम और समझ सकते हैं ये जो अभी बात चली थी ये बृहदारण्य उपनिषद में ये नीचे लिखा भी है इन्होंने ऊपर छठे अध्याय के पहले ब्राह्मण के अंदर दिया गया है और प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न में भी ये कथा इसी तरह से लगभग इन्हीं शब्दों में एक ये, ये बात आई है आज का अच्छा पाठ्य कक्षा यहीं तक रखते हैं प्रणब त साधारण मैंने ओश